कमाक्षिणी कसन्मशिनी स्वप्न उत्वी क्षमा भयमी वलेक्षण तम कृष्ण को प्रदुदमतम रोते हुए अक्षि उनकी दो आंखें कसनतम मलते हुए अंजत मछली जिसकी आंखों में लगा काजल आंसुओं के साथ सारे मुंह में फैल गया स्वपाणिना अपने हाथ से उद्विक्ष मारणम जो माता यशोदा द्वारा इस मुद्रा में देखे गए भय बिहवल एक क्षणम अपनी माता के भय से जिसकी आंखें भयभीत दिखाई दी हंसते हाथ से गृहित्वा पकड़कर कर भिसयती धमकाती हुई अवागुरद बहुत धीमे से डांटा अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपात के द्वारा अनुवाद माता जशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण अधिकाधिक डर गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया यही माता जसोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे उनके आंसू आंखों के काजल से मिश्रित हो गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पूत गया माता सुंदर पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे-धीरे डांटना शुरू किया तात्पर्य माता जसोदा का कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं योगी ज्ञानी कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते उन्हें उनसे बहुत दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं यहाँ तक की सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने शेवकों को भक्तों के पास तक न जाने का आदेश दिया उन्हें पकड़ने वाली बात तो दूर रही दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरते हैं फिर भी वही कृष्ण अपनी माता जशोदा पर इतने आश्रित हो गए हैं कि उनके हाथ से साड़ी साटी उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे माता जशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ इससे ज्ञानियों योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों के विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवान कृष्ण दही का मटका फोड़ करके पहले तो भागे माता यशोदा के भय से बहुत मुश्किल से माता यशोदा ने उनको पकड़ा है जसदा का उनसे थक गई और कृष्ण को अंत में पकड़ दिया परामिर धृतवती कृष्ण भय हित के रूप में खड़े हैं अपराधी के रूप में कृतागसम आगसकार थे अपराध अपराधी के रूप में खड़े हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गलती किया मटका फोड़ दिया दही फैला दिया तबे तो कृतागसम अपने अपराध को स्वीकार कर लिए अर्थात उनके मन में आ गया कि मैं दही का मटका फोड़ा और माता को परेशान किया इस कारण से वे प्रदुदनतम रो रहे थे उदम तम बहुत अधिक रो रहे थे फफक फफक कर सो पानी ना अपने एक हाथ से एक हाथ तो मापे जो सुदा ने पकड़ लिया था दु, दु, दु, एक हाथ से आंखों का अंजन मल रहे थे आंखों को मल रहे थे और आंखों में लगा हुआ काजल मसी सब जगह मुँह में फैल गया अब तक कभी भी कृष्ण अपने हाथ से अपना आंसू नहीं पोछे लेकिन आज माँ सोदा के भय से आंसू पोछ रहे हैं अपने पारी से अपने हाथ से इसके पहले कभी भी कृष्ण रोते थे तो माँ जो सौदा आंसू पोषती थी सांत्वना देती थी शांति शांति रखने के लिए लेकिन आज इतने असहाय भगवान हो गए कि अब बेचारा की तरह अपना आंसू स्वयं पोष रहे हैं प्र रुदंतम शब्द महत्वपूर्ण है प्रकर्षण रुदंतम रो रहे थे उद्विक स्नाणम माता जशोदा के मुख पर देख रहे थे ऊपर देख रहे माँ ने हाथ पकड़ लिया था भगवान ऊपर देख रहे थे ये भाव था कि अभी भी माँ को दया आ जाए माँ मारी नहीं थी डांटी भी नहीं थी लेकिन भगवान स्वयं में भाई की भावना कर रहे हैं उनको भय हो गया कि माता पीटेगी। उद्विक्ष मणम ऊपर देख रहे थे और भय भीवल क्षणम भय से आंखें विवल थी भय बिहल क्षण बिहवल व्याकुल थी आंखों में आंसू भरा हुआ है वे देख रहे हैं माता को दया आ जाए और माता जसोदा ने धमकी देना चालू किया डटना चालू किया अवा गोरत धमकी देना चल गया अरे नटखट क्यों मखंड क्यों मटका पकड़ा क्यों दही केवल इतना ही खो रही थी तुम तो उदू दंड हो गए हो तुमको मैं अब बांधू भी इतना ही कहा कहाषण केवल धमकी दे रही थी डर पा रही थी इस प्रकार आवाज उड़ डांट रही थी केवल हाथ पकड़ ली थी इसी पर भगवान भीत हो गए इस श्लोक में या इस प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी यह बताते हैं कि अपने भक्त के साथ भगवान कितना निकट का व्यवहार रखते हैं संसार में बहुत से अध्यात्मवादी हैं भगवान के साथ सभी अपना संबंध मानते हैं लेकिन भगवान को वो अपने से दूर समझते हैं कोई प्रणाम करते हैं चिंतन करते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कि भगवान को पकड़ करके धमकाया जाए छड़ी दिखा करके यह तो केवल भक्ति योगी ही कर सकता है भक्तों के लिए ही सुलभ है भगवान इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि जमराज भी डरते हैं भगवान से ब्रह्मा जी अदब से व्यवहार करते हैं भगवान शिव दूर से प्रणाम करते हैं कीर्तन करते हैं लेकिन ऐसे भगवान को ब्रज के सखा चाहते हैं गोपियां न चाहती है और यहां देख रहे हैं कि मा जसोदा कृष्ण को भीषयती धमकी दे रही है हवा ग्र ड रही है और भगवान बेचारा बनकर के माक को देख रहे हैं रो रहे हैं दोनों आंखों से झरझर आंसू चू रहा है और स्वपानि ना अपने हाथ से आंसू पोछ रहे हैं कितना मधुर दृश्य है ब्रज के भगवान माधुर्य से पूर्ण हैं सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए भगवान ने स्वयं कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मैं प्राप्त हो सकता हूं मन बस में हो सकता है इसलिए भक्तों को चाहिए अभ्यास करें प्रतिदिन भगवान की सेवा का अभ्यास सब समय सर्वप्रथम काल उठ करके भगवान को जगाना उनकी आरती करना उनको भोग लगाना और बहुत सुंदर श्रृंगार करना कुछ गीत सुनाना और प्रणाम करना यह अभ्यास होना चाहिए यह अभ्यास भगवान को बस में कर देता है प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करना चाहिए या मान मानकर कि भगवान हमारे हैं हमसे प्रेम कर सकते हैं केवल अपनी ओर से कमी है भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है भगवान तो तैयार हैं हमारा बनने के लिए भोग खाने के लिए श्रृंगार करने के लिए तैयार हैं भक्त को चाहिए कि वे भगवान का श्रृंगार करें भगवान को खिलाएं, भगवान को सुलाएं। ये बहुत सुंदर सौभाग्य मिला है इस कान में भक्तों को ये अवसर प्राप्त है भगवान का श्री विग्रह मिलता है और भगवान को भोग लगाने का सेवा करने का अवसर भी मिलता है भगवान सेवा कराने के लिए तत्पर हैं सेवा की वासना हो तो बहुत सुंदर है सेवा करनी चाहिए पहले सेवा प्रेम से नहीं होगी लेकिन किसी भी तरह तो से सेवा की जाए तो एक दिन ऐसा आता है कि वही भगवान से भगवान आप सामने हो जाते हैं और भक्त से अपेक्षा करते हैं कि हमको खिलाओ हमको पिलाओ यहाँ तक कि यदि दूध पीने में अब थोड़ी गड़बड़ी हो गई देर हो गई तो भगवान माखन चुरा कर भी खाते हैं माखन तैयार किया जा रहा था कृष्ण के लिए तो उस माखन को भगवान स्वयं खाने लगे जो सौदा डांटती है क्यों मटका फोड़ा पर यह प्रेम है चैतन्य चरितमृत में कहा गया है अपने सुख के लिए जो भी काम किया जाता है वो है काम इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण के प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं प्रेम सूरज के प्रकाश की तरह है और काम अंधकार की तरह भले देखने में लगता है कि जसोदा कृष्ण को डांट रही है पक, पकड़ी लेकिन सब कुछ कर रही है कृष्ण के सुख के लिए तो वह प्रेम है शुद्ध प्रेम और जहां अपने सुख के लिए कोई क्रिया की जाती है विचार आता है तो वो काम है नाम काम अपने इंद्रियों को सुखी करने की जहां तक भावना है विचार है उसको काम कहा गया है काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर काम घोर अंधकारमय है में जीव की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपने को सुखी करना चाहता है सुखी हो नहीं सकता है भले वो कितने कितना प्रयास करें क्योंकि वो इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है इंद्रियां तृप्त कभी होती नहीं है वही विचार यदि भगवान के प्रति किया जाए कि भगवान तृप्त हों हमसे सुखी हों तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा करने की वासना सत्य है इसलिए कि भगवान सब समय हैं अनादि काल से हैं वे हम लोगों के हृदय में भी हैं बाहर भी हैं सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं तो हमारी भावना को हमारे भाव को विग्रहण करते हैं अतः तो भगवान की सेवा सत्य है वो प्रारंभ में ही सत्य है और परिणाम में भी सब है जो झूठा है सत्ताहीन है उसकी सेवा कैसे हो पाएगी अपनी इंद्रिया अपना मन ये सब नस्वान स्वान है ये रहेंगे नहीं तो इनकी सेवा की जाए तो सेवा व्यर्थ है होती ही नहीं है भगवान की सेवा किसी भी तरह से हो अच्छा है भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं सबसे मधुर हैं यदि कोई भी भक्त भावना करता है भगवान का ध्यान करता है या कीर्तन करता है तो सत्य है यदि कोई भक्त भगवान के रूप की का ध्यान करता है तो चूँकि भगवान हैं और पर परम सुंदर हैं तो वह वा ध्यान वास्तव में है भले भक्त की भावना पूर्ण सौंदर्य की कल्पना नहीं कर पाते, पर वह देखता है मन में कि भगवान सुंदर हैं बांसुरी बजा रहे हैं तो यह केवल मानसिक कल्पना नहीं है क्योंकि भगवान का रूप सत्य है वो सांवले हैं वो बांसुरी बजाते हैं तो भगवान के विषय में कुछ भी सोचा जाए वो सत्य है इसीलिए वैष्णव समाज में भगवान के बारे में कल्पना की जाते हैं कुछ भी करो भगवान को खिलाओ पिलाओ वैष्णव समाज में ये भावना नहीं होती है कि भगवान तो दुनिया को खिला रहे हैं उनको क्या खिलाना है एक गीत भी गी गाते हैं उत्तर भारत में कि हे भगवान मैं तो हैरान हूं क्या करूँ कैसे सेवा करूँ अगर भोग लगाता हूं तो ध्यान आ जाता है कि आप दुनिया को दे रहे हैं भोजन आपको क्या भोजन देना है अर्थात कहने का आशय है कि भगवान को भोजन देना बेकार है उनको भूख है ही नहीं तो सारे जगत को खिलाते हैं लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं भगवान कितने भूखे हैं चोरी करके खाते हैं उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है माखन चोर विश्वास करना चाहिए कि भगवान पर महान हैं हमारे प्रेम के भूखे हैं वे हमारे दिए हुए भोजन को जरूर स्वीकार करेंगे अन्यथा उन्हें कैसे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो भक्तिया प्रय तो भक्ति स नहीं पेता तुम्हें कोई मुझे प्रेम से पत्ता देता है पत्रम पुष्पम फल देता है फूल या फल यहाँ तक कि जल अगर पत्र पुष्प फल आदि लेने की शक्ति नहीं है तो पानी तो सब जगह है तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे मै भक्तिया तदाम क्षति तद हम भक्ति हम मैं स्वीकार करता हूं कोई मुझे प्रेम से भक्ति से पत्र देता है पुष्प देता है मैं फल देता है जल देता है तो मैं उसे स्वीकार करता असना नहीं अगर भक्त की इच्छा होती है कि भगवान हमारा दिया हुआ फल खाएं तो भगवान कहते हैं अस्ना में मैं खाता हूँ ऐसा वे क्यों कहते हैं इसीलिए ना कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि भगवान को भोग लगावें अर्पित करें बिना इच्छा के बिना लालसा के कोई कैसे कहेगा इस बारे? दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं इतनी छोटी बात क्यों कहेंगे? फालतू नहीं बोलते हैं नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रय तद हम भक्ति पर प्रतात्मन इतने महान प्रभु इस तरह से बोल रहे हैं दो बज से गीत गा रहे थे हमारे रूम में क्यों कहते हो भगवान आते नहीं पर सही बात है तुम बुलाते नहीं कुछ गीत में गा रहे हैं क्यों कहते हो भगवान खाते नहीं सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं सही बात है कि हम लोगों में वो उत्कंठा नहीं है सदा नहीं है <laughs> भगवान तैयार हैं जैसे भगवान जसोदा से प्रेम करते वैसे हम सबसे कर सकते पर हमें विश्वास नहीं होता है विश्वास की कमी है भक्ति में मूल चीज है विश्वास भगवान सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं भगवान सर्वत्र हैं सब जगह हैं भगवान प्रेमी हैं भक्त को अपनाना चाहते दंडक में थे वहा सभी ऋषि मुनि आ रहे थे आप हमारे आश्रम में आइए अब हमारे स्थान पर आइए लेकिन भगवान सभी से पूछते थे माता सबरी का आश्रम कहां है सबसे यही पूछते थे किसी के आश्रम पर वे जान नहीं चाहते थे पर शिवरी के आश्रम में जाना चाहता थे सेवरी के कुटिया थी और ब्राह्मणों के द्वारा उच्च जाति के साधुओं के द्वारा वो थी कभी कभी लोग आपस में पूछते थे बातें करते थे कि क्या हो गया है भगवान उस अछूत के पास क्यों जाना चाह रहे क्या छुआ छूत का ज्ञान इनको नहीं है पर भगवान प्रेम के भूखे शबरी कई फल खाना चाहते थे इसका कारण क्या था क्योंकि शबरी को विश्वास था कि भगवान कुटीर पर आएंगे से बाहर बहुत दूर तक जंगल में देखती रहती थी कहीं कंटक तो नहीं है रास्ते में कांट काट कुछ नहीं है ना नहरती थी उसके मन में था कि भगवान के कोमल चरण में खुश लग जाएगा पत्थर लग जाएगा तो रास्ता बहुत दूर तक तो बाहरती थी, थी उसका प्रेम था नास विश्वास से भगवान सबरी के आश्रम पर गए कुटिया में गए वह आज भी स्थान है दक्षिण भारत में सबरीमाला उसको कहते हैं पंपा कमजोरी है भावुकता ज्यादा है भाव बन जाता है क्षमा करेंगे जय श्रील प्रभुपाल